क्रिया होने पर भी ज्ञान में महत्वलक्षण्य है ये कहा क्योंकि तो ज्ञान वस्तुतंत्र होता है और ध्यान आदि पुरुषतंत्र मानसत्व क्रिया सामान्य होने पर भी पुरुषतंत्र और वास्तुतंत्र रूप से दोनों ही होता है पुरुषतंत्र प्रामाणिक नहीं होता है जो भी करतुम अकर्तुम अन्यथा वा करतु वो कर सकता है नहीं कर सकता है या अन्य प्रकार से कर सकता है इसलिए वो अनित्य होते हैं और वस्तुतंत्र स्वरूपतः प्रामाणिक होता प्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है प्रमाण यथार्थ विषय की ज्ञान हो तो प्रमाण के द्वारा सिद्ध जो ज्ञान है वही वस्तुतंत्र होने से वो नित्य होगा और यथार्थि जैसे स्थिति है उसकी वैसे होगी इसीलिए इस प्रकार से दोनों में भेद का कहा साधन रूप से ज्ञान को वृत्ति रूप से मानने पर भी यथार्थ विषय की ज्ञान दिलाता है जैसे अग्नि में अग्नि अग्निबुद्धि यथार्थ बुद्धि किन्दु पुरुषादि में अग्निबुद्धि अयथा होती ऐसे ही हम समझना चाहिए था टीका चल रही थी टीका में इस वाक्य को लेके चला केवल चोदनाजन्यवात् क्रिय पुरुषतंत्राचा ये पुरुष में पुरुषो वावतमा इत्यादि में जो अग्निबुद्धि है कि केवल पुरुषतंत्र है क्योंकि केवल चोदना के द्वारा प्राप्त है चोदनालक्षण तो जन्य है तो जन्य क्रिया होने से साषतंत्रा वो पुरुषतंत्र ही होती है तो तू शब्द से यहाँ ज्ञान की व्यावृत्ति की न ज्ञान मिल तू शब्दार्थ वस्तु अधीनत्व कैवल्य वस्तु का अधीन होना यहाँ कैवल्य है यहां ये वाक्य में ये टीका के साथ मिलाने के लिए यहाँ जो पुरुष तंद्राच के बाद जो विराम है शायद टीकाकार की दृष्टि में ये विराम नहीं है इसलिए उन्होंने तू को पीछे से लिया अब विराम करने पर वाक्य दो तो हो जाएगा इसलिए कल संशय हो रहा था यह विराम यहाँ डाला हुआ है तो शायद उनके इसमें विराम नहीं इसलिए वो तू शब्द को वहां से ले गए एक वाक्य करके के वस्तु अधीनत्व कैवल्यम ये वस्तु का अधीन होना वस्तु अनधीनत्व वस्तु अनधीनत्व वस्तु का अधीन नहीं होना यही केवल है केवल शब्द से ये चोदना के द्वारा जो जन्य होता है वो वस्तु का अधीन नहीं होता है क्योंकि पहले ही कहा था वस्तु स्वरूप निरपेक्ष चोद्य तो भाष्यकार के मन में यह है कि ये जितने प्रकार की क्रिया संबंधी चोधना होती है ये एक कार्य विशेष को सिद्ध करने के लिए होती है फल विशेष को प्राप्त करने के लिए होती है किंतु ये वस्तु के ज्ञान के अधीन होना ऐसा कोई जरूरी नहीं ये विशेष अर्थ भाष्यकार लगाते इस दृष्टि से कहा क्योंकि चोधना हो वो वस्तु ही हो ऐसा कोई नियम नहीं दिखता कई बार वो चोदना के द्वारा ही फल होता है क्योंकि ये तो मीमांसा भी मानते हैं कि विधि ही फल देने वाला होता है वो विधि उस प्रकार है इसलिए फल होता है ये कहा था इसलिए हमने कल इसका दोनों का भेद स्पष्ट से बताया जो वेदांत के एक रहस्य है करके कल कहा था ये भेद को लेके भाष्यकार चल रहे अब क्रिया है तो उसमें चोदना मिलेगी चोदना यानी विधि मिलेगी विधि मिलेगा तो वो वस्तु स्वरूप अधीन होना ऐसा कोई जरूरी नहीं इसी को केवल चोदना जन्य का केवल चोदना के द्वारा ही जन्य है केवल पद से क्या कहना चाहते हैं कि वस्तु के अधीन होकर के वो हो नहीं है वास्तविक होना चाहिए ऐसा नहीं आगे क्रियवा क्रियव में ये एवकार है इसके विषय में कहते एवकारो अयोग विवच्छेद कहाव अयोग व्यवच्छेद करने वाला कल कहा था वार जो है तीन प्रकार का होता है ये वार का अर्थ होता है निश्चय करना अवधारण में एवकार होता है कहीं भी एवा लगाया तो उसका अर्थ होगा जो कहा गया जिसके संबंध में एवकार का अन्वय हो उसका निश्चय है उससे इधर उधर नहीं ये दिखाने के लिए एवकार होता है ऐसे तो सामान्य नियम है सामान्य जो भी वाक्य कहा जाता है समस्त वाक्य सावधारण ही होता है ये अवधारण को निश्चय को मान करके होता है जैसा मैं जाऊंगा ये वाक्य कहने से मैं नहीं जाऊंगा या मैं कभी जा सकता हूं कभी नहीं जा सकता हूं ये अर्थ नहीं होता मैं जाऊंगा बोल दिया तो ये जाने, वा, जाने वाली जो क्रिया है वो अवधारण से युक्त है निश्चित रूप से जाएगा यह तो हर जगह निश्चित रूप से ऐसा कहना नहीं पड़ता किंतु जहां आशंका होने की संभावना है उस स्थिति में निश्चित शब्द का प्रयोग करते हिंदी में ही आदि शब्द का भी प्रयोग करते निश्चित रूप से अवश्य ऐसा तब तो कहा जाता तो तब कहते हैं जब कहीं वहां संशय होने की संभावना हो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता ऐसा हो तो निश्चित रूप से जाऊंगा ऐसा करते हैं तो सुनने वाला उसमें निश्चय कर ले। तो वैसे सामान्य रूप से सारे वाक्य सावधारण होते हैं सर्वम वाक्यम सावधारणम ऐसा महाभाष्य में भाष्यकार कहते हैं ऐसा नहीं मानना चाहिए कोई वाक्य में कुछ अर्थ कभी लगता है कभी नहीं लगता ऐसा नहीं सर्वम वाक्यम सावधारण जो भी वाक्य कहा जाता है के द्वारा कहा जाता है वो सावधारण ही होता है वो उस वाक्य का अर्थ निश्चित है और उसका कार्य होना निश्चित है ये मानना पड़ेगा तो सर्ववाक्य साधारण में लौकिक में भी है वैदिक में भी है वैदिक में तो है ही लौकिक में भी है यह ये तो ये वार का अर्थ होता है अब ये वार विशेष रूप से लगाने पर उसका तीन विभाजन करके अर्थ करते है। ये है अयोग व्यवच्छेद और अन्य योग व्यवच्छेद और अत्यंत योग व्यवच्छेद विशेषण संगत होता है विशेषण को लेकर के आयोग विवच्छेद होता है जैसे प्रसिद्ध उदाहरण देते हैं यथा संघ पांडुर एवं संघ पांडुर एवं ये पांडुर सफेद शंघ आप जानते हैं जो संघ बजाते हैं वो ही संघ है तो संघ जो है सफेद ही होता है कोई लाल संघ काला संघ ऐसा होता नहीं संघ जो होगा वो सफेद ही रहता है आज तक ऐसे देखा गया इसीलिए संघ पांडुर एवं सिया तो विशेषण कहाँ है पांडुर में पांडुर विशेषण है ऑब्जेक्टिव है संघ जो है वस्तु है वहां विषय है उसको विशेषण लगाया पांडुर सफेद है तो संघ सफेद ही होता है करके सफेदी में विशेषण है विशेषण लगाया वो क्या करता है आयोग व्यवच्छेद करता है जैसा अभी कहा कि वो संघ अवच्छिन्न जो पांडुरत्व का कभी व्यवच्छेद नहीं होता मतलब संघ जहां जहां संघ रहेगा संघत्व तो अवचिन्न में संघ रहेगा जहां जहां संघ रहेगा वहां संघत्व रहेगा तो संघत्व तो अवच्छिन्न संघ में कभी भी पांडुर का व्यवच्छेद नहीं होता व्यवच्छेद मैंने भेद उसका उसका अलग हो जाना ऐसा नहीं होता वो हमेशा रहेगा रहेगा तो भी विशेषण है ऐसे स्थिति में वो संघ पांडुरे वस्या जैसा बोलते ये अयोग व्यवच्छेद विशेषण के साथ इसका अन्वय होता और दूसरा होता है अन्य योग व्यवच्छेद अन्य योग व्यवच्छेद विशेष के साथ होता है उसी के आगे उदाहरण देते विशेष संगल बनते पार्थ एव धनुर शंघ पांडुर एव सो तो धनुर्धर धनुष को धारण किया हुआ जो व्यक्ति है उसको धनुर्धर बोली धनुष को धारण किया हुआ तो कोई भी धनुष को धारण करता है उसको धनुर्धर बोल सकते जैसे योदा है सभी कर्म भी धारण किया हुआ है युद्ध भी धारण किया हुआ है सब को धनु धारण किए हुए हैं और राम जी भी धारण किया हुआ है परशुराम जी भी धारण के सब है किंतु वो धर्मधर तो क्या है विशेष नया विशेष क्या है पार्थ किंतु वो सब धर्मधारी होने पर भी पार्थ जैसा धर्मधारी कोई और नहीं है अन्य योग व्यवस्थित तो अन्य का योग नहीं है माने अन्य का योग यहां पार्थ के साथ जोड़ दिया ना पार्थ के साथ जोड़ने का मतलब ये धनुर्धर अनेक होने पर भी पार्थ जैसा उत्कृष्ट धनुर्धर नहीं है ये उत्कृष्टत्व यहां लक्षणा से विवक्षित है और पार्थ से अन्य में वो उत्कृष्टत्व नहीं है ये भी लक्षणा से विवक्षित है शब्द में कहा यह दोनों जोड़ना पड़ेगा धनुर्धरों में पार्थ जैसा उत्कृष्ट धनुर्धर और नहीं है अन्य नहीं है इसका व्यवच्छित कर। तो पार्थ में ही लगा दिया अन्य हो तो भी धनुर्धर सामान्य होता है उत्कृष्ट धनुर्धर नहीं होता उत्कृष्ट तो शब्द से नहीं होता अंत से लगाना पड़ेगा इस प्रकार का जो एवकार लगाते हैं पार्थ एवं में जो एवकार लगाया उसको कहते हैं अन्य योग व्यवच्छित ऐसा कहते पार्थ एव धनुरा और तीसरा जो है अत्यंत योग व्यवच्छेद अत्यंत योग व्यवच्छेद क्रिया संकत होता है क्रिया के साथ लगाते जैसे उत्पलम भवत्यव नीलम उत्पलम भवत्येव ये कमल है उत्पल कमल को उत्पल करते कमल अनेक रंग का होता है सफेद भी होता है लाल भी होता है नीला भी होता है लिम का तब कहते हैं नीलम उत्पलम भवतीवा ये भवती ही मैंने होता ही है उत्पल तो अन्य प्रकार भी होता है किंतु तो नील उत्पल भी होता है तो ये भवती क्रिया हो गया क्रिया हो गया तो उसमें क्या है अत्यंत आयोग का विवच्छेद करता है ये बिल्कुल होता नहीं ऐसी बात नहीं है होता है वो अत्यंत आयोग का मतलब अयोग नहीं है उसका विवच्छेद अत्यंत नहीं होता ऐसी बात नहीं होता है कहीं कहीं होता है अर्थ तो होता है बिरड़ होता है होता है अब आपके सामने नहीं दिख रहा है विरल होता है कहीं कहीं मिलता है ऐसा ही है वो जानता है शास्त्र से जानता है देखकर से जानता है जैसा तो इसको कहते हैं अत्यंत अयोग व्यवच्छेद एक क्रिया के साथ असन्वय होता है ये तीनों को मिला करके एक श्लोक बनाया हुआ है शंघ पांडुर एवं पार्थ एव धनुर नीलम उत्पल भ कार तो ऐसा तीन प्रकार का एवकार कार्य हो गया इसीलिए यहाँ अयोग व्यवच्छेद लिया अयोग व्यवच्छेद किसके साथ होता है विशेषण के साथ होगा तो क्रिया क्रियव सा पुरुषतंत्राच वो जो है क्रिया ही है वो क्रिया ही है क्रिया से भिन्न नहीं है पुरुषतंत्र भी है वो पुरुषतंत्र भी है ऐसा कहा ये जो योषितादी में जो बुद्धि है ये बुद्धि को ले रहे वो बुद्धि क्रिया है क्रिया ही होती है जैसे वो पहले कहा संघ पांडुर एवं पांडुर ही होता है इसका मतलब पाण्डुर से अलग नहीं होगा वो जो पुरुषादी में योषित बुद्धि इत्यादि जो है वो क्रिया ही होती है क्रिया से अन्य होता ही नहीं ये बोलना चाहते आगे ठीक है जी उक्त बुद्धेर उत क्रिया तो नियमित तो इस प्रकार से उक्त बुद्धि बुद्धि है उक्त है कही है ही बुद्धि क्या है योशिदादि में जो अग्नि आदि बुद्धि ये बुद्धि में क्रियात्व नियम वो क्रियात्म नियम हो गया क्योंकि अयोग व्यवच्छेद के द्वारा वो कहा गया हो गया इसलिए कहते हैं उस नियम में हेतुअंत्र और भी हेतु कहते हैं पुरुषतंत्राचार्य क्योंकि पुरुषतंत्र होत्री है या जो क्रिया है वो पुरुषतंत्र हुआ करती है यथेद दृष्टान्तो तथा क्रियांदरमी यथाशब्दों तो ने जैसा ये दृष्टांत दिया इसी प्रकार अन्य क्रियाओं में भी इसका अन्वय करना चाहिए ऐसा ये एक यथाशब्द का तो अर्थ समझना चाहिए यथा करके ये दृष्टांत शुरू किया था यथाच वाक्य ये दो दृष्टांत दिया इसका मतलब खाली दो ही दृष्टान्त है ये नहीं अन्य भी अनेक दृष्टान्त मिल जाएंगे उन सब में इसे जान लेना चाहिए ज्ञानमोषिदाद अग्निधि तुल्य विधि सब पूर्व पक्ष कहता है शंका करता है कि ज्ञान ये योशिदादि में जो अग्नि बुद्धि है स्त्री आदि में अग्नि बुद्धि करना जो पंजाग्नि के विषय में कहा गया वो भी तो ज्ञान ही है वो ज्ञान क्यों तो नहीं तो ज्ञान के तुल्यता उसमें है ऐसे कहते हैं तो न्या ऐसा नहीं है क्योंकि या तो प्रसिद्धे अग्नो अग्नि जो प्रसिद्ध अग्नि में अग्निबुद्धि है वो चोदनातंत्र नहीं होती वो चोदनातंत्र नहीं होता है, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती तस्तर के किम कारण कदा का जो तो तस्या किम कारण उसका फिर क्या कारण होता है यानी जो अग्नि में अग्निबुद्धि का कारण क्या होता है क्यों ऐसा उसका प्रयोग होता है तब कहते हैं प्रत्यक्ष विषय वस्तुतंत्र ज्ञानमेव एदत न क्रिया वो प्रत्यक्ष विषय वस्तुतंत्र ही है प्रत्यक्ष विषय है और वस्तु वस्तुतंत्र है और वो ज्ञान ही रहता है ये सब कल हो गया था ठीक है प्रकृत दृष्टान्तम अपेक्षा प्रत्यक्ष विषय पदम तो दृष्टांत दिखाया उसी के अपेक्षा करके प्रकृत पद कहा प्रकृत दृष्टान अग्नि में अग्निबुद्धि का दृष्टांत दिया उसी के विषय को लेकर प्रत्यक्ष विषय कहा अग्नि में अग्निमुद्धि तो प्रत्यक्ष विषय है तेनाव्य वैध क्रियाधियों इसीलिए ये दोनों में विषमता पहले कहा था ना वैलक्षण्या ऐसा कहा ये भी कहा ये महत्वता क्या है यही है कि युक्त ये युक्ति ही है दोनों में विलक्षण होना क्योंकि एक तो पुरुषतंत्र एक तो वस्तुतंत्र इस प्रकार दोनों में विलक्षणता तो वैध क्रिया और धी दोनों में विलक्षणता युक्ति की है ज्ञानमेव न क्रिया उसी वाक्य में है वो ज्ञान ही है वो क्रिया नहीं है अध्यक्ष दियो अर्थज्ञान अर्थजन्यतया त्रे शब्दार्थीय तदभावात् चोदनाधिजन्यता आशंका पूर्व के एक मन वेद से जुड़ी हुई एक आशंका को बोल रहे हैं जो कि यह महत्वपूर्ण बात है इसी को लेकर कर रहे हैं क्योंकि वेद को हम स्वतः प्रमाण मानते हैं स्वतः प्रमाणत्व तो वेद का शब्द से ही होता है शब्द के अर्थ को समझना और उसको प्रयोग में लाना और उससे प्रयोजन सिद्ध होना इन कारणों से वेद के जो शब्दार्थ है उसको स्वतः सिद्ध मानते हैं ऐसे स्थिति में आपने यहां क्या किया कि लौकिक दृष्टांत के आधार पर वैदिक दृष्टांत को मिलाया ये पकड़ लिया उन्होंने ना पूर्वक ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वेद स्वतंत्र सदा प्रमाण है और लौकिक सदा प्रमाण नहीं होता लौकिक में अन्य की अपेक्षा रहती है वेद में कोई अपेक्षा नहीं और उसी को प्रमाण मान के हम सब कुछ करते हैं ऐसी स्थिति में आपने वेद के निर्णय के विषय में हमने तो वेद के विषय में आप विचार रखा था कि ज्ञान भी ध्यान जैसा है ये अपेक्षा रखना चाहिए इत्यादि कहा था ऐसे स्थिति में आपने दोनों को मिलाने के लिए लौकिक दृष्टान्त ये अग्नो अग्निबुद्धि की आदि लौकिक दृष्टांत ऐसा करके प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र ऐसा कहा तो उसमें कुछ जो है हमसे तो मतलब गलती दिखाई पड़ता है पूर्व पक्ष को उसको लेके प्रश्न कर हैं अध्यक्ष दिया अर्थजन्यतया देखो ये प्रत्यक्ष विषय जितने भी होता है प्रत्यक्ष विषय ज्ञान विषय से जन्य होता है यानी विषय जैसा है उसी के अनुसार प्रत्यक्ष होता है तो विषय के अधीन ज्ञान होता विषयाधीन ज्ञान होगा वो हो। कौन सा होता है विषयाधीन ज्ञान ये प्रत्यक्ष आदि जो ज्ञान है जैसा हम आंध से रूप को देखते हैं तो रूप जैसा है वैसा ही देखेंगे और कान से शब्द सुनते हैं जैसा शब्द है। वैसा सुनेंगे तो वो विषय के अधीन ज्ञान होगा स्वतंत्र नहीं होता तत्तंत्र भी शब्दार्थी दीय तदा अभावात् चोदना अब वो विषय के अधीन जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया वो तत्तंत्र हो गया यानी अर्थजन्य है तो अर्थ के अधीन हो गया ऐसे शब्दार्थ ज्ञान होता है सामान्य शब्दार्थ ज्ञान इस प्रकार से होता है किन्तु चोदना में सदभाव चोदनादिजन्यता और ये जो विषय है ब्रह्म धी, ब्रह्म संबंधी जो ज्ञान विषय है ये प्रत्यक्ष अर्थ विषय के अधीन आने वाला नहीं है वो अग्नि में अग्नि अग्निबुद्धि समान नहीं है नहीं होने से ये सद अभाव चोदनादिजन्यता उसी के अभाव होने के कारण उसी के संबंध में उसका अभाव है किसका अभाव है ये अर्थजन्यदा के तत्व तो अभाव है अर्थजन्य का अभाव होने से चोदनादिजन्य ही इसमें रहेगी चोदन माने शास्त्र से सिद्ध अर्थ से ही इसकी प्राप्ति रहेगी वो यदि स्वीकार नहीं करते तो नहीं होगा यदि आशंका ऐसी आशंका कहने पर कहते हैं एवं सर्वप्रमाण विषय वस्तु वेदिदभाष्यकार ने कह दिया ये ऐसा ना एक विषय में लौकिक में दिखाया किंतु जितने प्रकार से आप प्रमाण मानते हैं सभी में ये नियम लागू होता है वस्तु तंत्र और पुरुष तंत्र अलग होते हैं और वस्तु अधीन ज्ञान जहां होता है वस्तु अधीन होता है और वस्तु अधीन ज्ञान नहीं होता जहां होता है वहां पुरस्तंत्र होता है ये नियम सर्वत्र लगाना पड़ेगा यानी लोक में वेद में समान रूप से प्रवृत्त होगा क्योंकि शब्दार्थक विषय को जो प्रक्रिया है वो लोग और वेद में एक ही माना जाता है इस प्रकार से आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा ये उत्तर दिया अनुमानदो अर्थ अजन्य लिंगादिजन्यवाद न चोदनादि अपेक्षा इति भाव अनुमान आदि में देखिए अनुमान आदि यह सर्व प्रमाण में अनुमान आदि भी आएगा क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शाब्द और अर्थापत्ति ये सबको प्रमाण मानते हैं इसलिए अनुमान आदो अर्थ अजन्य अनुमादि में अर्थजन्य वृत्ति नहीं होती है माने धूम से अग्नि का अनुमान करते समय अग्नि को देख करके नहीं करते तो आपका जन्य नहीं है फिर कैसे होता है लिंग आदि जन्य वो हेदु आदि से जन्य होता है धूम आदि जो हेदू है हेदू के द्वारा जन्य होता है इसीलिए न चौदनादि अपेक्षा थी बाबा वहाँ चौदना अपेक्षा नहीं रहती है वो लिंग वहां मिल जाएगा वो धुआं को देख के अग्नि का अनुमान करेगा इतना धूम तत्र तत्र अग्नि इत्यादि अनुमान कर लेगा वहां चोदनादि की अपेक्षा नहीं रहती है इसीलिए सर्व प्रमाण विषय वस्तुओं में ये भेद को समझना पड़ेगा ये वस्तु तंत्राधीन और पुरुष तंत्राधीन भेद को समझना पड़ेगा और प्रत्यक्ष विषय वस्तु तंत्र ही ज्ञान होता है यह भी उसमें प्रवृत्त होता है लौकिक दिय चोदनादि अनपेक्ष ब्रह्मधीर अलौकिकता इतनी आशंका ठीक है आपने जो कहा है वो लौकिकधी के विषय में लौकिक ज्ञान के विषय में लौकिक ज्ञान में हम भी मानते हैं कि आदि की अपेक्षा नहीं है लौकिक ज्ञान में वेद विहित होना चाहिए ऐसा तो नहीं है तो लौकिकधीयच चोदनादि अपेक्ष आदि का अपेक्षा वहां नहीं है नहीं होने पर भी ब्रह्मधीर अलौकिकव आपका जो ब्रह्म ज्ञान है वो तो लौकिक तो है नहीं लोक में सिद्ध होता है ऐसा तो नहीं है अलौकिक है लोग होने में सिद्ध नहीं होता है अलौकिक होने से तद अपेक्षा तद अपेक्षा मैंने चौदन आदि की अपेक्षा है क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान हाँ ना। स्तुपायो न विद्य देना तस्मात वेदस्थ वेद था तो प्रत्यक्ष अनुमान आदि से जो प्राप्त नहीं होता है उसी को ही वेद कहता है ऐसे स्थिति में आ, ये ब्रह्म भी जो है प्रत्यक्ष अनुमान आदि से प्राप्त नहीं है इसलिए उसको वेद के अधीन मानना चाहिए यही उचित होता है यही हमारे आशंका है लौकिक उदाहरण देकर के उसको नहीं बटा सकते क्योंकि लौकिक उदाहरण में ठीक है हम भी मानते हैं लौकिक उदाहरण में कोई योदना का विषय नहीं होता लौकिक उदाहरण तो लौकिक लोक में होता है और वेद का वेद कम्य होता है और स्वर्ग आदि विषय में लोकम को उदाहरण मिलेगा नहीं आपको वेद जैसा कर वैसा मानना पड़ेगा इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान लोकम कहा मिलता है वो तो जैसा है वैसा मानना पड़ेगा चोदना के अंधीन मानना पड़ेगा तब तब्दार्टा निगमयति किंतु यह अभिप्राय भाष्यकार का नहीं है क्योंकि तो पहले कहा था तीसरे सूत्र में भाष्य में था? एवा संभव कहा था न धर्मजिज्ञायाव श्रुत्यादय प्रमाण ब्रह्मजिज्ञायां श्रुत्यादुभवादय्च यभव यहा प्रमाण यहा था इसका मतलब भाष्यकार दोनों को मिला है श्रुति भी प्रमाण है अनुभव आदि भी यथासम प्रमाण है कहा। इस दृष्टि से कहते हैं कि दातां निगम यदि दृष्टान्त जिसके लिए दिया जाता उसको है उसको दातांत कहते हैं। उसका निगमन करना माने उसको निश्चय करके अंत में उपसंहार करना तत्र यथाभूत ब्रह्मात्म विषय अभिज्ञान न चोदनातंत्र स्थिति ऐसी रहती हुई कैसी प्रत्यक्ष विषय तंत्र ही ज्ञान होता है ऐसा होने से यथाभूत ब्रह्मात्मा विषय अपनी हमारे जो ब्रह्मात्मा विषय ज्ञान है यथाभूत है इसमें लोग में वेद में ऐसे भेद करने का नहीं वो सर्वत्र एक ही है जो शरीर में रहता है वो तो ऐसा अनुभव होता है इसीलिए ज्ञानम न चोदनातंत्र इसलिए वो ज्ञान चोदना का विषय नहीं हो सकता चोदना का विषय बना के नहीं हो सकता यदि योजना का विषय बनाएंगे तो उसमें क्रिया का प्रवेश होगा अपना तो निश्च्य हो जाएगा इत्यादि हाँ। पूर्वोक्त रीत्या सम्यक ज्ञाने वस्तु मात्र तंत्रे सदी आवत तत्र एवं सदी का अर्थ पहले जैसा समझाया उसी रीति से सम्यक ज्ञान वस्तुमात्र तंत्र होने से वस्तु का ही अधीन होने से और किसी का अधीन नहीं है ज्ञान हमेशा वस्तु का अधीन होता है ऐसे होने से ब्रह्मात्म ज्ञान भी वैसा इसको भी वस्तु ज्ञान ही मानना पड़ेगा तब तो क्या होगा वो चौदनातंत्र नहीं होगा यथाभूतत्व सदप्यमूत यथाभूत य... ब्रह्मात्म विषय का यथाभूत का अर्थ है कि वो सदा एक रूप रहेगा सदैव सौमे नमग्र तीर इत्यादि रूप से वो सदरूप से एक रूप में रहेगा सत का कोई विधि जलन नहीं होता है सत्मन अस्तित्व होता है वजूद होता है वजूद का कोई भेद नहीं होता एक रूप में रहगा भेद नहीं रहने से वो एक रूप में रहने से उसको वस्तुभूत मानना पड़ेगा वैध क्रिया तो वैशेष्य उत्या ज्ञान से विधि से उत्पन्न जो क्रिया है उसको कहते वैध क्रिया वैध क्रिया से विशेष्य कहकर के ज्ञान को अविधेय कहा गया इस वाक्य के द्वारा भाषिक था ऐसे कहा ज्ञाने लिंगाधिश्रुत्या दृष्ट विधेय तर्क अनिरात्यत्वादित्या इत्याश्ञा तत्र हो सकता है या त हो सकता है इसलिए पाठ दोनों लिखा है इस स्थिति में ज्ञान में लिंगाधिश्रुति के द्वारा दृष्ट विधेय अब पूर्व यहां कहता है ज्ञान से अविधेयत्व आप कह रहे हैं ज्ञान से अविधेयत्व तो पूर्वा को स्वीकार नहीं है वो विधेय मानना चाहता है तब तो कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है क्योंकि लिंगा आदि सुधी के द्वारा लिंगा आदि सूदी है तद विषय लिंगादय श्रूयमाण ये कहा कुछ सवेद कर्तव्य इत्यादि जो वाक्य आता है ये लिंगादिश्रुति है लिंग मन विधि लिंग आदि भी लगा हुआ ऐसे श्रुदी के द्वारा वहां विधेयत्व तो आता है क्योंकि लिंग का आदि श्रुदी का अर्थ विधि होता है तो विधि देखा गया है ऐसा देखने के कारण दृष्ट विधेय है, ये में, दृष्ट विधि होने से तर्क का अनिराश्य तर्क के द्वारा निराश्य नहीं होगा जहाँ विधि देखा गया जैसे द्रक्तव्य सोतव्य इत्यादि वहाँ तर्क के द्वारा निराश कैसे करेंगे आप तो खूब तर्क लगा करके उसको निराश करना चाह रहे हैं ऐसा नहीं होता है ये तो हम सभी स्वीकार करते हैं जो विधि का विषय है वहाँ तर्क का विषय नहीं होना चाहिए ये कहा। hmm. तर्कण मतिरा बने तर्क के द्वारा ऐसा उसको सिद्ध नहीं करना चाहिए अदर्क अनुप्रमाण उसमें तर्क नहीं लगाना चाहिए इत्यादि कहा तो तर्क लगा करके कहा करना है तर्क कहा नहीं लगाना ये भी जानना चाहिए अनावश्यक तर्क नहीं लगाना चाहिए तो ये विधि के विषय जो कहा स्पष्ट रूप से धृष्ट हो रहा है वहां तर्क लगा करके विधि नहीं होगा ऐसा कहना ठीक नहीं है ये पूर्व पक्षी का आशंका है तब उसके विषय ने कहा ये जितने भी लिंगा आदि सुनाई पड़ रहे हैं ना इसकी व्यवस्था बताए इसका अर्थ है अभी अनियोज्य विषयत्वाद कुंडी भवन ये हमारा कहना है ये कोई नियोग का विषय नहीं करते कोई नियोग करना इसका अभिप्राय नहीं है इसीलिए वो गौण हो जाते हैं ठीक है। तदेव ज्ञानम विषयः वो जो ज्ञान विषय है त्य भी लिंगादया सुना उस विषय में लिंगादि सुना गया तो भी स्तुत्यर्थवादी अर्थवाद रूप से विष्णु रूपांशु यहा एक वाक्य आया विष्णु भगवान को उपाशु याग करना चाहिए पहले हमने उपांशु याग के बारे में बताया था रसपूर्णमास के प्रकरण में पूर्णमासी को एक याग है उपाशु याग उसी उसी में विष्णु से रूपांश उपाम से याग करना चाहिए इसका एजेंट करना चाहिए अष्टव्य में तव्य प्रत्यय लिखता है इत्यादि इत्यादिवत अवधिष्ठे इसमें तव्य प्रत्यय दिखने पर भी इसको श्रुति मान ये क्या बोलते विधि नहीं माना है वो विधि क्या है गौण विधि है वहां उपाम जो आया है उपांशु याग एक तो अंग याग है अंगयाग होने से वो प्रधान विधि के अंतर्गत होता है दसपूर्णमाता व्याजय दस और क्या मा का के अंतर्गत होगा ऐसे आने वाले को यहां बीच में अलग से विधि बता रहा है तो वो विधि मुख्य नहीं होता है गौण हुआ करता है ये दिखाए इसके लिए यह दिया है कि वो अंग विधि है अंग विधि में विधि शब्द आने पर भी वो गौण होता है मुख्य विधि के अधीन हो जाता है तो ऐसे ही इसको गौण मानना चाहिए इसको कोई विशेष अर्थ नहीं है अनियोज्यम अपुंस्तंत्रतया नियोग अनर्भ नियोज्य नीन ज्ञानम अनियोज्य विषयत्वाद ऐसा कहा अनियोज्य शब्द का अर्थ करते हैं अनियोज्य क्यों है क्योंकि नियोग का विषय वो बनता नहीं कारण इसलिए कि अपुंस्तंत्रतया वो पुरुषतंत्र नहीं पुरुषतंत्र नहीं होता हुआ आपको करने के लिए कहा तो कैसे होगा जो श्रुति आपको करने के लिए कहती है वो आपके द्वारा अवश्य कर्तव्य होता है और आप में वो करने का सामर्थ्य रहता है तब कहती है आप वो करने का अधिकारी है तभी कहती है अब आप करने का अधिकारी नहीं है आप उसको करने का सामर्थ्यवान नहीं है तब आपके लिए श्रुधि नहीं कहेगी आपको सामर्थ्यवान मान के कह रहे आपके पास शरीर है मन है बुद्धि है बाकी सब है सब आप करेंगे तभी करने के लिए करने के लिए करती है आप वो वो सब अधिकारी नहीं है तो कोई भी अश्वमेधी याग सुन करके कोई भी अश्वमेधी याग नहीं कर सकता अश्वमेधी याग के लिए वहां अधिकारी को बताया वो चक्रवर्ती राजा होना चाहिए थे अधिकार तो अल्थ पल्तु आदमी नहीं कर सकता क्योंकि तो उसके पास जो सामर्थ्य नहीं रहता अष्टमेधियाग करने के लिए इतना खर्च कहां से लाएंगे वो एक साल तक लंबा चलता है फिर उसके बाद जो है कितनी सारे सोना चांदी लीटर पेट्रोल बहुत चाहिए अब वो सारा लाना फिर कितने सारे बेली देना और पशुओं को लाना फिर क्या क्या, क्या करना पड़ता है बहुत बहुत लंबा ये तो नहीं हो सकता अधिकारी नहीं है और कम से कम चार पत्नी भी उसकी होनी चाहिए एक पत्नी से नहीं चलता चार पत्नियां चाहिए और मतलब शादी भी चार करनी पड़ेगी और शादी एक करके ही लोग अभी परेशान हो रहे हैं तो चार कैसे करेगी पहले तो उसके लिए सामर्थ्य तो होना चाहिए तो ये सब लम्बा चौड़ा है तो ऐसे अधिकारी जो तैयार होगा उसके लिए कहते हैं अब ऐसे सबको थोड़ी गर्च है इसीलिए नियोज्य कौन होगा वो आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि विधि आ गया इतने मात्र से नियोग हो गया ऐसा नहीं करते अधिकारी विशेष का होता है इसीलिए वो पुरुष पुरुषतंत्र बोलते पुरुष पुरुषतंत्र मैंने पुरुष के द्वारा करना संभव है इसीलिए पुरुषतंत्र नियोग अनर्घम नियोज्य नहीनम ज्ञानम किंतु ये ज्ञान जो है नियोग के लिए योग्य नहीं है और नियोज्य कोई अधिकारी विशेष के लिए भी नहीं है क्योंकि नियोज्य नहीं बनता इसके कारण वो अस्त प्रकार से हो क्या उसका विधि नहीं बनता सद विषयत्वादेश अभिधायक ऐसा ज्ञान होने के कारण ज्ञान संबंधी ये विषयक द्रष्टव्य इत्यादि है इसीलिए ये विधायक नहीं हो सकते द्रष्टव्य द्रोतव्य इत्यादि भी विधायक वाक्य नहीं है कुभा दृष्टान्तहा कु भाव होता है उसके लिए दृष्टान्त कहते हैं जैसे एक बहुत अच्छी धार वाली चुरा है उस चुरा को आपने किसी में लगा दिया पत्थर में पत्थर में लगा दिया पत्थर में मारने की कोशिश की पत्थर को तोड़ने की कोशिश की तो नहीं टूटती वो छुरा ही खत्म हो जाती है कुंभी भाव हो जाता वो है वो कमजोर पड़ जाता है विधेय ज्ञानत कर्मणी ब्रह्मणी अतिशय जनकवाच न विधेयता इत्या अब वो ज्ञान जो होता है आपके पास जो विधि का विषय ज्ञान है वो क्या हो, होता है कि उसको करने पर कुछ आदिशय उत्पन्न होता है आदिशय उत्पन्न करने से हम विधि का ज्ञान मानते हैं कोई आदिशय उत्पन्न नहीं करेगा जो जैसा है वैसा ही रहेगा जैसा भी नित्य कर्मादि है एक एक दिन में आप नित्य कर्म करते हैं तो आतिशय उसमें उस उत्पन्न होता है एक एक दिन के जो शुद्धता के द्वारा वो आप में अतिशय संपन्न होते ही रहेगा ऐसा मानते तो अतिशय उत्पन्न होने का मतलब वो आपको उससे प्रयोजन सिद्ध हो रहा है निरंतर तो ये कोई अतिशय ही उत्पन्न नहीं होगा तो कौन कर्म करे कर्म तो नहीं करेगा जैसा कोई वस्तु वो तो आपको पका करके खाना है वो पकाते पकाते पकता ही नहीं है उसमें कोई अंदर ही नहीं होगा जैसे पत्थर को डालकर के पकाने से पकेगा क्या नहीं पकेगा तो वो व्यर्थ हो जाता है इसमें कोई अतिशय उत्पन्न नहीं होगा तो क्रिया ही व्यर्थ हो जाता है ऐसा कोई करता ही नहीं ऐसी क्रिया नहीं करता कोई टाइम पास के लिए भी पत्थर को डाल करके जलाता नहीं है क्योंकि तो उसमें कोई क्रिया नहीं होती अब ऐसे स्थिति में ये क्रिया करने के बाद यदि अतिशय उत्पन्न नहीं हुआ तो क्रिया व्यर्थ हो जाती है तो उससे भी यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं हो सकती कोई विधान भी नहीं हो सकता क्योंकि कोई अतिशय उत्पन्न नहीं होता तो हे नहीं य भी नहीं है उपादेय भी नहीं है ऐसा विधेय ज्ञान से कर्मणि ब्रह्मणी अतिशय अजय ज्ञान कर्म ब्रह्म में माने विधेय ज्ञान का जो विषय बना हुआ कर्मणि तो विषय बना हुआ जो ब्रह्म है उसमें कोई आदिशय उत्पन्न नहीं करने के कारण उसमें विधेयता भी नहीं मान सकते यह वाक्य ने कहा अहेय अनुपाधेय वस्तु ये जो ज्ञान है उस वस्तु को विषय करता है जो त्यागने योग्य भी नहीं और उपादान करने योग्य भी नहीं तो फिर आप किसके लिए इसका विधेय मानना चाहते हैं तो तब वो नहीं हो सकता ऐसा कहा आगे ठीक है अनुष्ठेय अनुष्ठात्रोरभाव विधि अभाव स्तुदेर भी तदपेक्षा असंभवा विधि शब्द वैयर्थ्य शकते आप शंका करते हैं कि आपके जो उपनिषद वाक्यों में ये द्रष्टव्य स्रोतव्य मंतव्य इत्यादि जो वाक्य आया है ये किसका क्या प्रयोजन के लिए क्योंकि हमारे दृष्टि से और आपके अभी तक कथन के अनुसार इसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा इसको कह रहे अनुष्ठेय अनुष्ठात्रोर अभाव आपके पास न कोई अनुष्ठेय विषय मिलेगा और अनुष्ठादा भी नहीं मिलेगा वो विधि वो तबियत प्रत्यय लगा के बोल रहा है आपके हिसाब से तो ब्रह्म तो वस्तुतंत्र है नित्य सिद्ध है उसको अनुष्ठेय अनुष्ठान का विषय नहीं है आपने कहा आगे उपादे ये उपादेय ये कोने से अनुष्ठान नहीं कर सकता उसका तो ब्रह्म का कोई अनुष्ठान नहीं होगा तो अनुष्ठान नहीं होगा तो क्या है अनुष्ठेय नहीं बनेगा ठीक है और अनुष्ठादा भी नहीं रहेगा क्योंकि आपने कहा विशेष अधिकार के लिए होता है और ये सामान्य में इसमें कोई अनुष्ठादा भी नहीं रहेगा ऐसे में विधि अभावे विधि का भाव हो जाता तब बोले कि हम इसको सुधी मानेंगे तब कहते हैं सुधेर भी तदा अपेक्षित्व ना असंभव आधी भी मान लो ये जो है आत्मा को देखना चाहिए सुनना चाहिए ये सब तो जो कुछ बोला ये तो बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज है ऐसे करके सुधी कर रहे हैं आत्मा बहुत बड़ी चीज है ये बोलने के देखो वो देखने लायक है ऐसा बोलता है ना वो, वो देखने लायक इसको तो मतलब बहुत अच्छी चीज है ऐसे सुधी करने के लिए बोल दिया ऐसा बोलने पर भी सुधी के लिए भी कोई अनुष्ठान या अनुसादा का संबंध रहता है खाली ऐसी सुधि नहीं होती सुधि नहीं होती सुधी में पदेग वाक्यदा हो करके वाक्य एग कर वाक्यता के साथ समन्वय होता है वो उसके बिना नहीं होता है किसी ने किसी के साथ संबंध रहे इसीलिए बोला सुधि मानने पर भी तदअपेक्ष न संभव उनकी अपेक्षा रहने के कारण वो आपके पास है ही नहीं इसीलिए स्तुति बांध करके भी इसका काम नहीं चलेगा तब क्या हुआ विधि शब्द वैथ शब्द वेद ने बहुत प्रयत्न करके विधि शब्द का प्रयोग किया आप आपसे लगाते लगाते उसको निरर्थक कर दिया अब जो है वेद का प्रयत्न व्यक्त हो जाएगा और विधि शब्द जो आया है ये द्रष्टव्य आदि शब्द द्रष्टव्य में देखना चाहिए ये चाहिए बोलना व्यल्थ हो क्या वैयथ विधि शंका ऐसी शंका करना भाष्य किमर्थ आत्मावार दृष्टव्योतव्य इत्यादी विधिक्षाया वजना नी ये पूछता है तब आपके दृष्टि से ये जो आत्मावार दृष्टव्य स्रोतव्य इत्यादि जो वाक्य किस काम का किस अर्थ के लिए किमर्था क्यों विदिचा दिन विधिक्षायानी विदिच्छाया मतलब हमको इस विधि दिखाई पड़ते विधि जयसे दिखने वाले वजनों का क्या तात्पर्य होगा आपके पास आप तो विधि मानते नहीं आत्मा के प्रति अब यह तो स्पष्ट ही कह रहा है आत्मा को अरे महित्रे ही आत्मा को देखना चाहिए मान जानना चाहिए स्रोतव्य उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए सुनना चाहिए और कोई रास्ता नहीं बीच में कोई तपस्या करो नहीं बोलता है उपवास करो नहीं बोलता कुछ नहीं वो उसको जानना है तो स्रोत श्रवण करना है और श्रवण के बाद मनन करना चाहिए इस वाक्य का बहुत अच्छा विचार आगे होगा कि क्या क्या हाथ लेके जाए और रोधव्या मंदव्या मनन भी करना चाहिए सुनने के बाद में चुपचाप विदा बंद करके रख के सो जाना नहीं फिर समय पर जो है फटाफट उसको उठा करके लाके बैठ गया ऐसा नहीं ये सुनने के बाद में मनन करना चाहिए मनन करना चाहिए बोलते हैं सुनने के लिए जो हमारे पास टाइम नहीं अगर बाकी का मतलब क्या मनन करने के लिए टाइम नहीं बैठने की गुस्सरत नहीं तो क्या होना तो सुनने के बाद मनन करना चाहिए था। यथार्थ रूप से सुना फिर रूप से मनन किया फिर यथार्थ रूप से निधन व्यापन तो पहले यथार्थ रूप से सुनना आवश्यक होता है तो जितने समय तक सुनना है ठीक से सुनो सुनो का मतलब सुनो रेटो याद करो उसको आवृत्ति करो ऐसे ऐसे करके पक्का करके रखो उसके बाद में मनन करने के लिए जाके कहीं एकांत तो में बैठ के फिर अंदर मनन करो उसी के बारे में जो रट करके रखा उसी के बारे में मनन करो तब तो मनन पूरा हो जाएगा किंतु तो सही सुनने बिना मनन नहीं हो सकता है सही सुने बिना मनन करने जाएंगे जब मनन करने बैठेंगे तो ये कुछ नहीं आएगा आपके कोई शत्रु है वो आएगा कोई मित्र है वो आएगा आप कोई खाने की चीज की इच्छा है तो वो आ जाएगा फिर वो सब जो है मनन की बात और कहीं चले जाएगी और श्रवण किया हुआ कोई पता नहीं चलेगा ऐसा तो श्रवण सही करने पर मनन तो सही करने का मतलब विधिवत अनुशासन के अनुसार जैसा कई बार हमने बताया उसी प्रकार तो ये कह रहा है इसके बीच में और कोई काम नहीं बताया देखना चाहिए कहा मैंने जानना चाहिए कहा जानने के लिए श्रवण करना चाहिए कहा श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए कहा मनन करने के बाद निधि ध्यान करना चाहिए कहा कितना एक को वाक्य कहता है अब यह कहता है तो सुनने में मालूम होता है कि कुछ करने के लिए कहेगा इसलिए यह विधि छाया नहीं कहा विधि छाया है वजनानी जिसका क्या तात्पर्य है ऐसा हम पूछे तो क्या उत्तर है आपको तो यहाँ ना नहीं कहते है हर जगह कोई पूर्व होता है ना दृंद बोल देते हैं। तो बोला वहां ज्ञानम नाम मानसिक क्रिया ना खतन करके फिर वैलक्षण्याल कहा ना नहीं बोला तो उसके उत्तर में कहते स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणार्था भ्रूम ये कुछ ऐसी विधि है ये कोई काम ऐसा करती नहीं है तो, करती क्या है स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय विमुखीकरणा था आपके पास स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है मनमाना करना यही स्वाभाविक प्रवृत्ति मनमाना कैसे करता है वो जो जन्मजात गुण है उसको लेके मनमाना करता है हर व्यक्ति एक जैसा मनमाना नहीं करता उसका जो पूर्व संस्कार रहता है वो पूर्व संस्कार के अनुकूल मनमाना करता है मनमाना करने में आप कुछ बोलेंगे तब वो उसको वो परतंत्र लगता है वो परतंत्र लेकर के गुरु नाराज हो जाता है ये जो है जहाँ आपको नाराजी आ जाए ना जो जहां भिद वाक के सुनने से उसके बाद में आपको नाराज होना पड़े गुस्सा आ जाए तब समझ लो वो स्वाभाविक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ ये है यह है शास्त्र कह रहा है वो सुनने पर भी नाराज होता है कोई जान व्यक्ति कह रहा है तभी सुनने पर नाराज होता है नाराजी आ गया तो समझ लो आपका पूर्व संस्कार बलवान है वो ऐसे जैसे मिटने वाला नहीं है उसको रगड़ के मिटना, मिटाना पड़ेगा क्योंकि नाराज हो रहे वो बोला है उसके विरुद्ध बोल रहा है तो विरुद्ध बोल रहा है नाराज हो रहा है तो स्वाभाविक प्रवृत्ति बलवान है जैसे स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है गिन करके बताने में आहार निद्रा भय इस चार के अंतर कर सभी स्वाभाविक प्रवृत्ति आ जाती है अब जो कुछ आप करते हैं ये चार के लिए करते कुछ खाना चाहता है किसी को बोला ये मत कहा नाराज हो जाती ये तो क्या है खाना खिलाना नहीं चाहता हम तो खाना जा रहे हो नहीं खिलाना चाहता ऐसा सोचता है वो नाराज हो, हो जाता है तो आहार और निद्रा भय मैधन ये चार तो स्वाभाविक है इसके अंदर अंदरगत और लंबा चौड़ा है लेकिन चार कैटेगरी में सब आ जाएगा ऐसा जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है दूसरा क्या है अभिद्यादि से संबंध जितनी भी प्रवृत्ति ले लो सब स्वाभाविक प्रवृत्ति है अभी भाष्यकार की दृष्टि से स्वर्ग आदि जाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे हो स्वर्ग आदि इच्छा कहा से आएगी तो की प्रवृत्ति से आया। वो सुना है स्वर्ग में जाने से बहुत अमृत पीने को मिलेगा पी हा वो अमृत पीने से बाहर आराम से रह सकते हाँ अपाम सोमा भूम सोम पान करेंगे अमृत पान करेंगे फिर हम अमर हो जाएंगे और वहां कोई जरा रोग आदि नहीं लगता है कितना भी खाओ पेट खराब नहीं होता क्योंकि जो खाएगा वो अमृत भी पी रहा है वो हजम भी हो जाता है पेट खराब नहीं होता शवजादी जाना नहीं पड़ता पेट खराब मतलब होता शवजादी की जरूरत नहीं पड़े ऐसे समझना पड़ेगा और फिर जो है पीठ जरा भी नहीं होती है अच्छा खान नहीं होता है विश्राम की भी आवश्यकता नहीं हमेशा फ्रेश रहे बहुत अच्छा रहे क्योंकि जो, जो खाना खाया थकान आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता और कभी जो है वृद्धावस्था भी नहीं आती यौवन रहता है जो भी शक्ति है ठीन नहीं होती तो यौवन अवस्था रहती है बिल्कुल सरों का जैसा है वैसे रहे। तो ये सब फल सुना तो हमने सोचा है कि यहाँ तो बहुत कुछ करना पड़ता है खेती करना पड़ता है ये करना पड़ता वो करना पड़ता है बहुत आकान होता है और सब मुश्किल से कुछ से खाने पीने को मिलेगा वो खाएंगे तब तो फिर नींद आ जाती है फिर सोना पड़ता है फिर करके फिर करना पड़ता है ये सब जो है झंझट झमेला वहां जाने से कम से कम कुछ समय के लिए तो बढ़िया रहेगा ऐसा करके जैसा लोग पैसा कमा करके होटलों में जाके नहीं देखते पिकनिक जाके वहां जाके देते किसके लिए जा रहे हैं पैसा खूब कमाया प्रयत्न करके चलो इतना कमाया तो कम से कम दो चार दिन, दिन बिना प्रयत्न से रहे आराम से खाना पीने को मिले सब दिन तो वहां जाकर पैसा जमा करके फिर वहां खा पी करके रह के आ जाता है इसी प्रकार सोच के वो स्वाभाविक प्रवृत्ति से ही आगे जाना चाहता है स्वर्ग में वाकई कोई प्रवेशन नहीं वो हमेशा के लिए होता है बोलने स्वाभाविक प्रवृत्ति को स्वाभाविक प्रवृत्ति इसको कहा तो स्वाभाविक प्रवृत्ति से आप विषय के अभिमुख जाएंगे विषय के और जाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता स्वाभाविक तो जाए पराम दिखाने वृण स्वयं भूत अस्मात्म पक्ष दिनांदरात्मन कस्चित झीरहा प्रत्यकात्मान्षदा वृत्त चक्षुहृत यह स्वाभाविक वहीं जाता है इसको ऐसा बनाया गया है पराम अंज दि बाहरी जाने का है तो ये स्वाभाविक प्रवृत्ति से विषय के प्रति जाएगा आपको कोई प्रयत्न नहीं करना विषय प्रवृत्ति जो जा रहा है अब इसको विमुखीकरण करना इसलिए कहा कथित धीर हा प्रत्यकामान में ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं वापस आ सकता है वो तो उसी बहा, बहाव में ही चले जाएगा सब कुछ उसी के लिए निचावर कर देगा वो वापस नहीं आएगा वापस आना है तो कोई धीर व्यक्ति होना चाहिए इसलिए पहले ये वेदांत आदि जो शास्त्र अध्ययन करने का अधिकार में पहला गुण होना चाहिए वो धीर होना पड़ेगा वो इधर उधर ढामा डोमैसे हिलने वाला नहीं होता ये कि कि वो हो गया हिल गया फिर वो इधर हो गया फिर उधर हो गया तो फिर इधर हो गया इधर मुड़ेगा इधर हवा चली तो इधर उधर हवा चली तो उधर एक दिन में ऐसे बोलते हैं है? ये हवा इधर है तो उधर क्या ओ क्या बोलते हैं उसको बोलते है? है? जैसी हवा होती इसीलिए वो गढ़वाड़ी नहीं बोलते है। है? So, जैसे हवा तो जैसी हवा वैसी जो भी है ऐसा डावा डोम होगा तो नहीं चलेगा कि धीर होना पड़ेगा तब वो विनुकीकरण की ओर सोच सकता है तो विमुखी करना पानी ये विमुख करने के लिए कहा कि देखो तुम फराशि खानी वेदरना स्वयंभू के चक्कर में जा रहे हो ये तुम्हारा स्वाभाविक प्रवृत्ति में तुम फंसे हुए हो और उसी में तुमको ये सब दुख भोगना पड़ रहा है अब तुम उधर से विमुख हो जाओ ये उपदेश दे रहा है आत्मा वे अन्य बाहर के विषय क्या देख रहे हो इसको देखो केवल विमुख करने के लिए कहा अभी विमुख करना विधि क्यों नहीं होगा इसके वेटे में भी भाष्यकार बहुत अच्छी तरह से गीता गीताभाष्य में कहा गीताभाष्य में हर जगह भगवान जो है अर्जुन को बोलता है तुम युद्धस्व युद्ध करो उत्तिष्ठा खड़ा हो जाओ ऐसे करके सब आदेश वाक्य जैसा दे रहा है, करो करो सब करो सबको बोलता है और सब लोग बोलते अर्जुन को करने के लिए बोला किन्तु भाष्यकार वहां सुंदर ढंग से बोलता थे भगवान ने अर्जुन को कहीं भी करने के लिए नहीं बोला करो ऐसा नहीं कहा विधि का प्रयोग नहीं किया उन्होंने शब्द प्रयोग किया है किंतु उसका अर्थ विधि नहीं है जो नहीं करने वाले को करने का ऐसा नहीं बोल रहा हुआ क्या है कि अर्जुन के स्वाभाविक प्रवृत्ति के, के अनुसार यानी अर्जुन तो क्षत्रिय है क्षत्रिय का स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है शौर्य आदि हाँ शौर्य आदि होता है युद्ध अप्य पलायन ये देखो युद्ध में पलायन नहीं करना युद्ध में पलायन नहीं करना वो और क्षत्रिय का स्वभाव होगा वहां लड़ेगा मरेगा बस होगा होगा बस फिर आगे दौड़ता तो अब जो है अर्जुन जिंदगी भर अभ्यास किया था ये युद्ध में जाने के लिए लड़ने के लिए और युद्ध से भगोड़ा नहीं बनने के युद्ध से भागना नहीं डर डरपोक होगा तो भाग जाएगा ऐसा भागना नहीं है इसके लिए तो अभ्यास किया था वो सारा संस्कार उसके अंदर भरा हुआ है धनुष के छोड़ के और कुछ उसके पास है ही नहीं और सारे विद्या निकले और कहा देवलोक में भी गया इधर गया उधर गया पानी के नीचे ऊपर सब तपस्या करके बहुत कुछ संपादन किया वो तो सारे एक ही उद्देश्य से लड़ने के लिए अब वो लड़ने का मौका आ गया मौका आ गया तो ये सब शक्ति लेके वहां पहुंचा था लड़ने के लिए ही गया था यदि नहीं लड़ना था तब तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं इतने सारा महाभारत कहानी बनाने क्या आवश्यकता थी तो वहां घर में बैठे आराम से उसका हो जाता था वो नहीं करना चाहता तब लड़ने के लिए गया वहां जाके कुछ भ्रमित हो गए इसलिए भाषिकार कहते हैं कि कभी भी अर्जुन को लड़ाई में लगाने के काम अर्जुन भगवान ने नहीं किया वो अर्जुन लड़ने के लिए आ गया था वो आया वो अर्जुन को भ्रम हो गया था कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है मैं युद्ध से भाग जाऊँ की ऐसे ऐसे वो दूसरा अध्याय में कहा है ना कब कभम भीष्म महां सांगे द्रोणम च मधुसूदना विषु भी प्रदियों पूजा रात्यादि कहा फिर वो है इसलिए मुझे भैक्षम श्रेय कर बोला ना करके वो जो है कहीं गांव में जंगल में जाके जीना ठीक है इनको सब मार करके जो मिलेगा उससे क्या भोगना है ऐसी ऐसी बुद्धि आ गई सब बताया तो ये जो बुद्धि आ गई है भ्रम के कारण आ गई यह अर्जुन के क्षत्रिय धर्म के अनुसार स्वाभाविक भी नहीं था और क्षत्रिय होता हुआ जितना उन्होंने जिंदगी भर अभ्यास किया उसके अनुकूल भी नहीं है और परिस्थिति के अनुकूल भी नहीं है किसी प्रकार वो अनुकूल नहीं भ्रमित कारण तो भ्रम के कारण उसने ऐसा माना था ऐसा माना जो भ्रम है उसको हटा दे है वो हटाने के लिए उन्होंने युद्ध करो बढ़ा बाकी आदेश नहीं दिया ऐसा हाथ लगाते हैं कि संग्रह की विशेष अर्थ है कारण ये कि प्रवृत्ति उन्मुख व्यक्ति जो प्रवृति को नहीं करेंगे तो उसको उससे अर्थ नहीं मिलेगा अब अर्जुन जो है यथार्थ धर्म करने जा रहा था क्षत्रिय के अनुसार यथार्थ धर्म था युद्ध करना और धर्म अधर्म के प्रति युद्ध करना यथार्थ धर्म है उसी के प्रति जा रहा था किंतु उस समय उनको यथार्थ कर्म करने की सोच आ गई तो वापस बदल के उसको यथार्थ कर्म लगा देता जैसा कोई व्यक्ति जो है एकादशी के दिन एकादशी है जानता नहीं भ्रमित हो गया एकादशी है कि नहीं है जानता नहीं है उस स्थिति में वो द्वादशी का भोजन बनाने शुरू कर दिया था तब जाके कोई बोलता है देखो भाई आज एकादशी ही है द्वादशी नहीं जैसा बोलता वैसा है मतलब एकादशी के दिन का भोजन बनाना करना उस समय का कर्तव्य था अब भ्रम के कारण द्वादशी मान लिया था उसने उसको एकादशी है करके निश्चय करके तुरशि में करने के लिए करता इतने मात्र भगवान ने उपदेश दिया ये कहते इसी को यहाँ बोला ये स्वाभाविक प्रवृत्ति विषय से विमुख करना ही वहां हो गया क्योंकि स्वाभाविक विषय प्रवृत्ति से आप ब्रह्म में आ गया था वो ब्रह्म को विमुख करने के लिए ये सारे वाक्य है यदि विधि छाए वाक्य विधि नहीं है क्यों ऐसा है अब इसका पूरा विस्तार करेंगे योगी बहिर्मुख प्रवर्तदे पुरुष इष्टम में भूयाद अनिष्टम माभूत जो व्यक्ति है बहिर्मु भो करके प्रवृत्त होता है बहिर्मु का स्वाभाविक रूप से बहिर्म होता है जैसे पराजी खाने कहा गया वो कैसे प्रवृत्त होता है इष्टम में भूयात अनिष्टम मां भूत मुझे इष्ट हो जाए आचर इनका प्रयोग किया मैं जो चाहता हूं वो मुझे प्राप्त हो जाए और अनिष्टम माँ भूत मुझे कोई अनिष्ट मत हो मांग योग में भू दादू का प्रयोग लुंग लकार है आ, मांगी लुंग से हो अटका लोग कर दिया तो माँ भूत इसका अब ऐसे स्थिति में ये तो हो गया उनकी स्वभाव प्रवृत्ति सबको होता है इष्टम में से आज अनिष्टम माँ भूत ये तो होता है अब प्रवृत्ति हो गया तो अब ये कहाँ तक जाना चाहता है स्तम में भूत अनिष्टम्भ माभूत ऐसा निरंदर सोचता सोचता करता करता कहाँ तक जाएगा वो अंतिम स्थिति तक जाना चाहिए था उस हमेशा इष्ट ही इष्ट प्राप्त होता रहे मैंने सुख ही सुख होता है इष्ट मतलब यहाँ कुल मिला के सुख होता इष्ट तो और कुछ चीज नहीं है सुख तो ही है और अनिष्ट दुख ना हो आत रूप से इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति जिस स्थिति में हो वहां पहुंचना चाहिए था उसी के आशा से तो अब जी रहा था अब वहां पहुंचना चाहिए था किंतु वो जितने प्रवृत्ति कर रहे हैं वहां नहीं पहुंच रहा ऐसा हो गया जैसे आप जिनकी स्थिति है वैसे ही है। तो जा, वो ये सुख था चाहते हुए सब कुछ कर रहा था अब जो करने जा रहे उससे सुख नहीं हो गया तो सुख होने नहीं गया प्रवृत्ति करना तो इसी को कहते हैं पुरुषार्थ पुर्शा, पुरुषार्थ का तात्पर्य इष्टम में क्या अनिष्टम मूत ऐसा जब पुरुष प्रवृत्त होता है इस स्थिति में परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करनी चाहिए ऐसा वेद बताता है उसकी सहायता करता है और उसके लिए ये, ये परम पुरुषार्थ रूप से मुक्त को बैठता है न च आत्यंतिकुषार्थम लगता है यह स्थिति है इष्टम में भू याद में भू करके इधर उधर भड़कता भड़कता वो जाता है किन्तु जहां जहां गया वहां आत्यंतिक पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हुई थोड़ी देर के लिए पुरुषार्थ मिल गई अल्प समय पुरुषार्थ हो गया थोड़ा सुख मिल गया उसके बाद फिर दुख फिर सुख फिर दुख होता रहा वो हमेशा जो सुख मिल रहा है, वो अल्प समय के लिए होता है बहुत कम समय के लिए वो दूसरे क्षण में नहीं रहता है जैसा कोई आपके बहुत स्वादिष्ट भोजन है तो भोजन जब आप खाते हैं सुख कितना मिलता है पूरा भोजन में मिलता है कि खुद तो तो तो मिलता है, है? है मिलता है नहीं मिलता नहीं मिलता है वो क्या है कि आप जो है वो भोजन के टेस्ट जो है याद करके जितने टेस्ट का करेंगे तो हमारे यहाँ कुछ ग्रंथियाँ हैं ये वो ग्रंथियां जो है काम करना शुरू करेगी जो टेस्टी भोजन आ रहा है अभी ये टेस्ट आ जाए जाएगा उसको खाना है अब वो अलग कट्टा मीठा जो भी होगा उस हिसाब से वो काम करना शुरू कर देगा तो शुरू करेगा तो आप जैसा ये भोजन उठा करके मुंह में रखेंगे और मुख के मुख के अंदर जो रिगुआ है में जो रसनेन्द्रिय है रसनेन्द्रिय के साथ एक क्षण में स्पर्श होगा ऐसा एक स्पर्श उस स्पर्श में एक सुख होता है अब वो सुखी सुग है दूसरे बार तीसरे बार नहीं होता है क्योंकि जो हो गया अब वो अंदर कर दिया अब उस सुख के मतलब उसके बाद के जो संबंध है वो बाद को संबंध को लेके आप पूरा भोजन करते हैं किन्तु तो आपको सुख का अनुभव एक ही बार एक ही स्पर्श से एक क्षण से भी कम समय में हुआ उतना जितना हुआ हुआ बाकी खाली आप खा रहे हैं बस खाते हैं और बाद में जब पेट भर जाता है तो फिर आगे कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो नहीं खाता फिर जैसा जैसा बढ़ते जाएगा उसको डर बढ़ेगा अरे और खाएगा मैं बीमार हो जाऊंगा और खाएगा बीमार हो जाए कैसे होता है पहले तो सुख मिल रहा था और दूसरे तीसरे क्षण से दुख होना आरम्भ हो गया अब कहा गया वो शुक्र क्षण मात्र के लिए ऐसे एक एक इंद्रिय का ऐसा वो पहला स्पर्श से सब कुछ हो जाता है दूसरा स्पर्श तीसरा स्पर्श में नहीं होता यदि वो बार बार एक ही प्रकार से मिलता होता तब तो हम अधिक से अधिक खाते जाते तब तो निरंतर होने वाला था नहीं होता अब रोज भी वो बनाएंगे जितना भी स्वादिष्ट भोजन हो रोज एक ही बनाओ फिर बोलता है रोज एक ही खाना पड़ता वो बदलना पड़ेगा ऐसा बदलना पड़ेगा इसका मतलब उससे नहीं हो रहा है वो सूर्य के आवृति नहीं हो रही ना वो बढ़ोतरी हो रही ऐसा होता इसलिए पहले तो संत लोगों को ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा एक भोजन रोज करके अभ्यास करना पड़ेगा एक ही प्रकार से हाँ पहले हमारे आंसरों में ऐसा होता था आजकल हमारे तो कुछ बदल रहे एक ही प्रकार से कुछ भी सब्जी हो सब मिला के एक बनाना फिर कई संत लोग ऐसे हैं कि वो रोटी भी सब्जी भी दाल भी और खीर भी दही भी जो भी जो मिलेगा मीठा भी सब एक ही में डालेंगे फिर मिलाएंगे फिर खाएंगे ऐसा होता है किंतु आज आजकल कोई ब्रह्मचारी को किसी को कहा नहीं होता है हमारे यहाँ आश्रम में होते जी के वहां वो एक साल पूरा होगा अलग अलग सब्जी में नहीं किंतु टेस्ट तो उसका एक ही नहीं है कुछ भी आएंगे वही मसाला वही डालना उधर करना मिला करके बनाना बस वही वो खाओ बस खाना है तो खाओ नहीं तो नहीं खाओ तो उससे क्या होगा कि ये बुद्धि जो है जो आसक्ति कर रहे हैं ना वो छूट जाए तो विषय का जो संबंध है उसमें उसको कंट्रोल आ जाएगा नहीं तो नहीं आएगा हम उसी के अनुसार विषय देते रहेंगे आप है, इतने आश्रम में आपको अलग भोजन नहीं बनाते हम कई बार कई लोग स्वामी जी को पूछा और वहां आकर के रहते थे कुछ दिन में भाग जाते थे कारण बताए ये तो रोज एक ही भोजन सुबह हुई शाम को भी हुई हफ्तों हुई पूरी अंदर में तो अब जो भी आते हैं तो कोई भी आकर के स्वामी जी पहले देखते थे अब उसको देखने से मालूम होता था कि यह व्यक्ति जो है थोड़ा सा ऐसा है तो दो चार दिन देखने के बाद स्वामी जी अपने आप कहते थे देखो भाई हमारे यहाँ ऐसा ही भोजन होता है ऐसे ही होगा ये आप सहन नहीं कर सकते तो आप कहीं बाहर जाके अब कहीं जहां आपका अच्छा भोजन रहे वहां जाके रहिए रिश्त बोल देते अब वो नहीं आएगा तो रहेगा और जाएगा तो चले जाएगा सीधी बात है अब हम यह बदलने को तैयार करें फिर पूछा तो यही कहेगी कि देखो कि अलग अलग टेस्ट भी बना सकते है एक सब्जी अलग दूसरे सब्जी अलग दूसरा अलग अलग बना सकते हैं किंतु ये अलग अलग सब्जी जितना बनाएंगे जितना टेस्ट अलग अलग होगा उससे आपको यहाँ रहने का जो प्रयोजन है जिसके लिए आप कर रहे हैं वो सिद्ध नहीं होगा और आपको यही चीज इसी के संस्कार इसी की वासना बढ़ती जाएगी और फिर आगे कुछ होने वाला इसीलिए एक बुद्धि लाना चाहते है एक बुद्धि को थोड़ा समयमित करना चाहते हैं एक प्रकार से लेना पड़ेगा सबसे पहले खाने में करना इसलिए सबसे घटिया खाना खाने के लिए बोलते हैं इसलिए तो भिक्षा लेकर क्या भिक्षा में तो स्वाद नहीं होता है ना भिक्षा इसलिए लेने के लिए कहते हैं कि भिक्षा में जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा अब नहीं तो नहीं खाओ तो करते हैं हाँ तो पहले जाकर के जैसा अभी अभी तो भिक्षा तो अच्छा, तो अच्छा, तो अच्छा मिलता पहले वहां काले के मूल्य आदि तो से जो रोटी मिलते थे और बोलना नहीं चाहिए ऐसे ऐसे रोटी वहां मिलते थे उसमें कभी जो है लोहे के टुकड़ा कभी जो है बीड़ी का जो है वो गुच्छी जो है वो है और कभी कुछ पत्थर कभी कुछ कभी कुछ सब मिलता और दाल में अभी जैसे बारिश के समय में, में डाल होगा उसमें कीड़ा कीड़ा ऐसा घूमेगा सफेद कीड़ा काला कीड़ा सब घूमेगा वैसे ऐसी चीजें मिलती अब क्या करना था उसको ला करके थोड़ा इधर उधर साफ करते थे खाना है और वो भी पुराना एक दिन पहले वो बनाते हैं डाल आदि उस समय जैसा अभी गैस आदि है उस समय गैस आदि तो नहीं था लकड़ी में डालना है वो रात को ही डाल के रखते हैं उसको तो, तो, तो काम करना है डाल बना के रखेंगे वो पकता रहेगा पकता रहेगा पकता रहेगा फिर लकड़ी बंद हो जाएगी और सुबह उठा करके उसको तड़का बड़का डाल देंगे बस उसी को खाना पड़ता है और सब्जी का नाम से आलू के अलावा और कुछ नहीं गोभी का सीजन में थोड़ा गोभी डालेगा वो भी हफ्ते में एक दिन सब्जी और हफ्ते में एक दिन चावल मिलेगा बाकी सब रोटी ऐसा दो तीन क्षेत्र है तीन क्षेत्र में एक एक दिन चावल देता है तो फुल मिला के हफ्ते में तीन दिन चावल मिलेगा बाकी नहीं देखा सुबह लाना जाना ये सब अभी ये सब बताने से जो है ना तो ये वो नहीं समझेंगे तो क्योंकि वो देखा नहीं है अभी तो तो तो पंद्रह साल पहले यहां कैसा था उसको तो पता नहीं अभी तो लोग तो ऐसे डिमांड करते हैं कि आपको तो पता ही नहीं चलेगा हाँ वो से हो जाता है इसीलिए कि ये विषय विमुखीकरण करना है तो आपको कोई सहन करना पड़ेगा सहन किए बिना नहीं होता है नहीं होने से बेहमुखत्व बढ़ते जाए एक एक अभी ये भोजन के मात्र से नहीं है बाकी और भी है तो आप ये इष्टम भू या अनिष्टम माभूत ये जो वृत्ति को आप देखेंगे यही पूरा पुरुषार्थ का सार है और वो पुरुषार्थ को आप अत्यंत रूप से प्राप्त करना चाहते वास्तविक हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहते वो जहां आप सोच रहे हैं वहां नहीं मिलेगा यही उपनिषद करता है इसीलिए इसको विमुख करके आप आत्मा को ही प्राप्त करो तब तो हमेशा के लिए आपको सुख मिलेगा दुख का लवलेश भी वहाँ नहीं है सारे देशों का महात्मा जी शोक से मुक्त हो जाएगा ये कह के उसको समझाता है कितने के लिए यहाँ दृतक के द्रोतक था इसको नियम विधि बताएंगे बाद में अभी और चर्चा होगी कि विधि नहीं है तो जो नई है इत्यादि कहेंगे तब वहाँ नियम विधि कहेंगे ओम गोर नोर नम धम पूर्ण पूय पूर्णमेवशिष्य ओ